द्र कर्णेम देवा भद्रं पश्येम्षत्राईरंगश्रेम देवी ओ शा अथीपन सप्तम मंत्र तक कारिका के सहित कुछ विचार हो गया जिसमें आगे अष्टम मंत्र से एकादश मंत्र तक की कुछ सूचना देना चाहते हैं सूचित करते हैं कुछ और ये चार मंत्रों का एक तात्पर्य है उसको बतलाना चाहते हैं देखो ये जो मांडव्य परिषद के, के प्रथम दो मंत्र हैं वो ओमकार और आत्मा का अभेद करने के लिए दो मंत्र कहा गया था प्रथम मंत्र था ओम इति तस्योप भूत भविष्य ओमकार्रिकालातीत ओंकार प्रथम मंत्र है ये जो ओम ऐसा एक अक्षर है ओम इति ओमदक्षरम इधम ये जो कुछ भी जगत है ये ओम ही है ऐसा कहा था। उसी की व्याख्या है क्या है वो इदम सर्वम से क्या लेना भूतम भवत भविष्य जो हो रहे जो आज हैं जो आगे होंगे जो भी संसार अतीत वर्तमान भविष्य सब ओंकार है और तीनों कालों से अतिरिक्त भूत भविष्यत वर्तमान के काले में काल के घेरे में जो नहीं आता है ऐसा तत्व तो भी ओंकार माया जो काल के घेरे में नहीं आती अज्ञान वो अज्ञान अनादि काल से है तो काल तो पैदा होता है संबोध स्वरूप प्रजापति संबोध इत्यादि आता है प्रजापति संबोध में हो गया करके काल की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है प्रश्न आदि तो सब कुछ ओम का करके कहा प्रथम कहा उसकी व्याख्या अभी होनी बाकी है अभी तब जो व्याख्या हुई थी द्वितीय मंत्र की व्याख्या चली दंत्र कहा सर्वम भी सर्वं ही यह ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा स्वयं आत्मा चतुष्पाद द्वितीय मंत्र ऐसा था प्रथम मंत्र में अभिधान प्रधान करके कहा था शब्द प्रधान करके द्वितीय मंत्र में अर्थ की प्रधानता ली आत्मा की ओम और आत्मा में अभिन्न देखना है कुछ के लिए द्वितीय मंत्र आरंभ हुआ था सर्वं ही यद ब्रह्मा ये ब्रह्म है सर्व सर्व ब्रह्म क्या है कहा अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म है स्वयं आत्मा चतुष्पाद वही आत्मा चार पाद वाला है करके कहा वो चार पादों की चर्चा आत्मा की अब तक हो गई तृतीय मंत्र से लेकर सप्तम मंत्र तक, मंत्रो फूल इत्यादि करके बता दिया था जागृत स्वप्न सुहा तक के वर्णन किया आत्मा के षष्ठ मंत्र तक सप्तम मंत्र में तुरय आत्मा के वर्णन किया निक्रम न बहिष्प्रिक्रम के द्वारा अब जो उस आत्मा से अभिन्न जो ओमकार है उसकी व्याख्या अगोनी है उसकी जो चार मात्राओं की चर्चा चलनी है आकार उकार मकार तीन मात्रा मिलकर ओम बनता है आगे ये मकार का भी उच्चारण बंद होगा तो अमात्रा आएगा उसका भी एक संज्ञा दी गई है वो तुरी आत्मा के साथ उसकी एकता दिखानी है तो अब ये जो आगे के मंत्र हैं अष्टम मंत्र से लेकर के द्वादश मंत्र तक ये मंत्र ये करेंगे जिस आत्मा की चर्चा हुई थी पादों के हिसाब से जागृत स्वप्न सुसुप्ति तूरी जाकर के साथ चार, चार पाद बताया था तो उस आत्मा के ओमकार के मात्रा से अभेद करना है वैश्वानंद जो विश्व आत्मा है उसके आकार के साथ अभेद दिखाना है और टैजस का उकार के साथ अभेद दिखाना है और मकार का इसके साथ प्राज्ञ का मकार के साथ अवैध दिखाना है और द्वादश मंत्र जो आगे आएगा वह तुरीय आत्मा का अमात्र के साथ अवैध दिखाएगा उसके लिए अलग ही मंत्र आएगा द्वादश मंत्र अभी जो चार मंत्र है इनके कार्य का एक साथ आएगी जो कि विश्व से लेकर के राज्यों तक के जो आत्मा है और आकार से लेकर के मकार तक उकार के जो मात्रा है उन आत्माओं का मात्राओं के साथ अवैध दिखाएगी यानी सब कुछ जो तो प्रथम मंत्र में कहा था ओम इतिए सर्व तो यह आस्था को ओम रूप से देखना है माने अभिधान और अभिधेय में अवेद करके कहना है शब्द और अर्थ एक ही है माने अब आत्मा है ऐसा समझना है इसको लेकर के आगे प्रसंग है तो ये टीका में कहा था तत्व ज्ञान समर्था नाम मध्यमान उत्तमान अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्व उपदिष्ट जो तो तत्व ज्ञान में समर्थ है जिनकी बुद्धि काम करती है उस आत्म तत्व के समझने में सक्षम है जिनकी बुद्धि उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी दो अधिकारियों को लेकर अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से ही देखो तृतीय मंत्र से लेकर के ष्ठ मंत्र तक आरोप हुआ है श्व तेजस्परा की आत्मा आरोप किया गया और सप्तम मंत्र में अपवाद रूप में कहा प्रेक्ण प्रेक्ण कहा पहले तीन आत्माओं की चर्चा की जागृतकालीन आत्मा स्वप्नकालीन आत्मा सुषुप्ति कालीन आत्मा की चर्चा या आरोप अवस्था आदि को भेद को लेकर के आत्मा में भेद दिखाया और सप्तम मंत्र में सबका निषेध कर दिया कोई स्वप्न अवस्था वो नहीं है नंत प्रक्रम फिर जागृत भी नहीं नज्ञ स्वप्न और अंतराल को तो बह अवस्था वाला भी नहीं नये प्रज्ञम और न प्रज्ञान घनम सुशुप्ति में प्रज्ञान घन माना जाता वो भी नहीं इत्यादि निषेध रूप से अपवाद रूप से कथन किया तो उत्तम अधिकारी समझ गए हैं और मध्यम अधिकारी भी समझ गए हैं किस रूप से अध्ययरूप अपराधाभ्याम तृतीय मंत्र से लेकर के षष्ठ मंत्र तक अध्यारोप हुआ है निर्विशेष आत्मा को विश्व तय प्राग्ञ संज्ञा दिखा उस अवस्था भेद से आरोप किया और सप्तम मंत्र में अपवाद किया नंत प्रज्ञा आदि के तरह नहीं प्रज्ञा में नहीं है वो अंत में नहीं है उभ तो में नहीं है इत्यादि कहा यह दोनों अध्यारोप अपवाद के माध्यम से पारमार्थिकम तत्वों को तिष्ठ उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए परमार्थ आत्म तत्व का निर्भर हो गया वो समझ गए वो आत्मा क्या है समझ गए पहले आरोप करके दिखाया बाद में खंडन करके दिखा दिया अपवाद रूप से उत्तम और मध्यम अधिकारी के लिए तो हो गया चलो इदानीम अब आगे अष्टम मंत्र से लेकर के आगे की चर्चा किसको करनी है इन आत्मा के पादों का ओंकार की मात्रा के साथ अभेद करके दिखाना चिंतन करना किसका काम होगा जो मंद बुद्धि वाले यह कहते हैं इधानीम ग्रहण असमर्थानाम उस तो आत्म तत्व के ग्रहण करने में जो समर्थ नहीं है अभी अंतकरण सक्षम नहीं है जिनका फलुषित है ऐसे लोगों के लिए ग्रहण असमर्थानाम अदम अधिकारी जो मंद बुद्धि वाले हैं ऐसे अधिकारियों को आत्मध्यान विधान है आत्मा की उपासना का विधान करनी है मान ओंकार रूप से आत्मा की उपासना करनी है ओम है ऐसा समर्थ की उपासना करें इसके लिए आरोप दृष्टि में अवस्टव्य आरोप ही कहेंगे आत्मा को ओम समझना आरोप आरोप दृष्टि करके ही ब्याच कहा उसी के सहारा लेकर के व्याख्या करते हैं इत्यादि कहा मंत्र है सोय आत्मा ओमकारो, अद्यक्षरम ओंकारो अतिमात्र मात्राश्च पादा पादा ओंकारोत्र उत्मा जिस आत्मा की चर्चा चल रही थी जिसको विश्व तेजस प्राज्ञा और तुरिया करके कहा था स्वयं आत्मा अध्यक्षरम जिस आत्मा की चर्चा हो गई जो द्वितीय मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई थी सर्वमी त्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा आत्मा, आत्मा चतुष्पाद ये जो कहा था वही आत्मा अध्यक्षरम अक्षर के अनुरोध से अक्षर ओम एक अक्षर है उसके अनुरोध से ये ओंकार है माने मा, मात्रा को लेकर के अविधेय रूप से तो आत्मा कहा था किंतु अभिधान प्रदान करके वो अक्षर के अक्षर से अभिन्न माने ओमकार से अभिन्न आत्मा ओमकारी है वो ओंकार से अभिन्न है अक्षर के अनुर्रोध से अपने अनुरोध से तो आत्मा कहा था उसको अपने को स्वयं को लेकर के किंतु ओमकार के तरफ से देखते हैं तो वो ओमकारी है वह आत्मा ओं है अधिमात्राओं वो जो ओंकार है आत्मा से अभिन्न जो ओंकार है वो मात्रा के आश्रय करके बैठता है और उ, मां मिल करके ओम बनता है अधिमातरम जो आत्मा से अभिन्न ओमकार होगा वो मात्रा को आश्रय लेकर बैठा अगर तीनों मात्रा न हो तो ओम नहीं बनेगा मात्रा में आश्रित है मात्रा उसके घटक है ओम घटित है अधिमात्र कहा पादा मात्रा मात्रा से पादा देखो आत्मा के जो चार पाद हैं वो ओमकार के चार मात्राएं हैं ये समझ रहा अवेद दिखाना चाहते हैं विश्व तेजस प्राग्ञ तुरी आत्मा के चार पाद कहा पादा मात्रा पादा आत्मा न पादा जो आत्मा के पाद है वही ओंकार से मात्रा ओंकार के मात्रा है अउम और अमात्र चार और मात्रा से बाधा और जो ओंकार के जो मात्राएं चार हैं अम और अमात्र ये आत्मा के पाद है विश्व तेजस प्राग्ञ तुरी अभेद है ओम में और आत्मा हमें भेद नहीं ऐसा करके चिंतन करना है ये ओंकार दृष्टि से आत्मचिंतन करना है ये प्रसंग है मान मंद अधिकारी के लिए प्रसंग उठाया गया वो क्या है वो ओम क्या है कहा अकार उकार, उकार, उकार ओम यही है तीन मिलकर के ओम बनता है अ उ म आ है उ है म है मिलकर के ओम शब्द बनता है ये वेदांत ओंकार इस तरह से बनाते हैं किंतु व्याकरण के ओमकार अलग ढंग से बनाते हैं अवरक्षण धातु से ओम बनता है अवतेष टीलो पश्चात सूत्र है उदि सूत्र है अब रातु से मन प्रत्यय होगा और वो मन का जो होगा टी हो का लोप होगा केवल मकार बचेगा प्रत्यय का टी का लोक हो जाएगा केवल मचेगा इधर अब है और जोरतरत सिर्फ बेमोबाम उपधाया सूत्र से ऊठ आदेश हो जाएगा अब को ऊ बन जाएगा ऊ आगे म होगा और सारधातुकार धातु गुण हो जाएगा व्याकरण दृष्टि से ओम ऐसा धातु से होता है अवति रक्षती रक्षा करता है इसलिए उसको ओम कहते हैं ये व्याकरण की दृष्टि से किंतु तो यहां अलग है यहां तीन मात्राएं अलाकर के ओम बनाया जाता है यहां की मात्रा ऐसी <स्थाथ> कहते हैं अविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पार, चतुष्पाल आत्मा इतनी व्याख्या तो यह कहते देखो अविधेय प्रधान करके व्याख्या की गई थी विषय को प्रधान दिया तो था ओंकार अर्थ प्रधान करके अविधेय माने होता है अर्थ विषय और अभिधान माने होता है शब्द अविधेय प्रधान अविधेय जिसमें प्रधानता ली गई जो ओंकार की व्याख्या की थी पहले भी किंतु आत्मा उसका जो अविधेय है उसको प्रधान्य कर करके कहा था।, था जो तृतीय मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र तक जो व्याख्या की है अविधेय प्रधान था अविधेय प्रधान ओंकार चतुष पाद आत्मा इतनी व्याख्या था जो अविधेय प्रधान आत्मा है ओंकार प्रधान आत्मा चार पाद वाला है इस व्याख्या हो गई तृतीय मंत्र से लेकर सप्तम मंत्र तक आत्मा की चार पाद की व्याख्या हो गई यह जो व्याख्या की गई है जिस आत्मा की स्वयं आत्मा वही आत्मा से अविन्न जो ओंकार होगा स्वयं आत्मा आत्मा से अविन्न जो ओंकार है वो ओंकार अध्यक्षरम कहते हैं अक्षर से अभिन्न वह आत्मा जिसकी व्याख्या की गई थी वो आत्मा अक्षर से अभिन्न है माने ओंकार से अविन्न है अविन्न है अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य न वर्णमानो उसको अध्यक्षर क्यों कहा उस आत्मा को कहते हैं अक्षरम अधिकृत्य अधिक अक्षर को विषय बनाकर रहता है वह आत्मा अक्षर माने ओम ओम को विषय बनाकर रहना है माना अभिधान प्राधान्य ना अभिधेय के प्राधान्य रूप से तो आत्मा कहा गया था और उसके जो वाचक शब्द है वह ओमकार के माध्यम से प्रधान करके जब वर्णन होता है तो अध्यक्षर होता आत्मा वह आत्मा को अध्यक्षर कहा जाता है मान ओम में आश्रित है वह आत्मा ऐसा कहा टिप्पणी एक दो तीन एक में कहा अविधेय यह ओंकारो अविधेय प्रधान है चतुष्पाद आत्मा व्याख्या था अनुजा यह अन्वय बता दिया संबंध ऐसा करना जो ओंकार है पहले भी व्याख्या ओंकार की हुई है किन्तु विषय की प्रधानता को लेकर के अविधेय प्रधान करके व्याख्या की गई थी ओंकार में मांडू के परिषद तो ओंकार की व्याख्या है विषय तो के प्राधान्य देकर उसका विषय आत्मा वाच्य शब्द अभिधेय प्रधान करके ओम ओंकारो अभिधेय प्राधान्य ना चतुष्प आत्मा की व्याख्या चार पाद वाला आत्मा स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा कहा था दिव्य मंत्र में ऐसा कहा था माना था तो ही था क्योंकि सर्व शुरू में ओम इति ये सर्वम ऐसे शुरू हुआ तत्म ओम अक्षरम सर्वम इत्यादि आ जाख्या थी किंतु अविधेय प्रधान करके कहा गया था व्याख्या था अविधेय प्राधान्य ओंकारेश्वर आत्म तादात्म अविधेय प्राधान्य माने क्या है माने आत्मा के प्राधान्य दे करके व्याख्या की गई ओंकार की कहा तो क्या है वो अविधेय प्राधान्य ओंकारेश्वर ओंकार में अविधेय की प्राधान्य क्या है आत्मा के साथ त्म करके कहा उसको आत्मा शब्द से कहा आगे दो में कहते हैं स्वयं आत्मा यद शब्द उक्त ओंकारा भिन्न ओंकारा भिन्न विवक्ष या आत्मा ने तत्शब्द परामृश्य अवधेय यद शब्द से ओंकार को लिया था उसके अभिन्न करके तत्शब्द से स्वयं आत्मा करके आत्मा को कहा ओंकार से अभिन्न आत्मा दिखा करके यद पद से ओम को लिया तत्पथ से आत्मा को य में एक ही के लिए संबंध होता है यद तद और दोनों का संबंध होता है किन्तु यद से जिसको कहा था तत् उसी को लेना है टिप्पणी कह रहे हैं दो नंबर में यद शब्द वो तो ओंकार जो ओंकार है उसे तत्शब्द हाँ परामर्श आत्मा।, आत्मा को करना है वही ओंकार स्वरूप आत्मा ये कहा गया अध्यक्ष शर्म का अर्थ करते हैं अक्षरा भिन्न इवत उस अक्षर ओंकार से अभिन्न या आत्मा जैसे आत्मा की चर्चा हो गई है चार पाद के रूप में वो ओमकार से अभिन्न है अक्षर से अभिन्न है गिरा अस्मि एक अक्षरम विभूत योग में ओंकार को अक्षर शब्द से कहा है ओम इतर ब्रह्म ये तत्त अक्षरम कहा अक्षर शब्द बहुत जगह में है पौसा अक्षर ओम इति तद अक्षर ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण ययाति जनते हम शाति परमा गतिम गीता में जगह ओम को अक्षर शब्द से कहा जा जाता है जगह जगह है अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं किम पुनस्तरम वो अक्षर क्या है जो आत्मा से अभिन्न जो ओमकार है वो क्या है ये प्रश्न आया उत्तर देते ओमकार मंत्र में था अध्यक्षरम ओंकार हो वो जो आत्मा से अभिन्न ओमकार क्या है तो वो है ओमकार ओम है ओम शब्द से कार प्रत्यय लगाया जाता है एक भारतीय है वर्णात्कार जितने भी वर्ण होते हैं उनसे कार प्रत्यय अकार उकारा मकारा संस्कृत में वर्ण बोलते हैं जो व्यंजन और स्वर जो होते हैं उनको वर्ण बोलते हैं संस्कृत में वर्णात्कार कार प्रत्यय सबसे अकार ककार खकारा ऐसे बोलते हैं अकार इकार उकारा ऐसा होगा किन्तु रकार के लिए एक विशेष है रकार भी बोलते हैं रेफक भी बोलते हैं संस्कृत में रेफ भी बोलते हैं उसको रेफक कहते हैं रात ईफा ऐसा भारतीय से इफ प्रत्यय होता है तो आगे पर रेप रकार भी कर सकते हैं रेप भी कर सकते हैं बाकी के लिए कार ही लगेगा बर्णात्कार स्वार्थ में होगा कार प्रत्यय माने अव अकार ये नहीं कि कार लगने से विशेष हो गया ये नहीं स्वार्थ में प्रत्यय है तो किम पुनस्तद अक्षरम भाष में प्रश्न हुआ अक्षर क्या है जो आत्मा से अभिन्न अक्षर क्या है तो कहा ओंकार अक्षर ओंकार है ओम ऐसा को ओंकार कहा गया ओम ऐसा शब्द है स्वयं ओंकार पाद प्रवि अधिमात्र ओंकार को अधिमात्र कहा गया मंत्र क्यों? जब वो जो कैसा था एक एक पाद करके चार पाद में विभक्त हुआ था आत्मा को तो तरफ से देख करके ओंकार का विभाग किया था आत्म शब्द से कहा गया था स्वयं ओंकारो पादश प्रविच्य मान जब विभक्त हुआ चार पाद में दिखाई दिया ओंकार था अधिमात्र माने मात्राम अधिकृत्य वर्तते वो ओम जो होता है मात्रा को आश्रय लेकर के रहता है अ उ म हो तब ओम बनेगा मात्रा जो आश्रित तो कोई भी शब्द होता है तब मात्रा में आश्रित है घटक मात्राएं होते हैं उसके बिना शब्द बनेगा ही नहीं ठीक है स्वयं ओंकार वो जो ओंकार है जो आत्मा से अभिन्न हुआ ओंकार पादश प्रभुज जो आत्म रूप से पाद करके कहा था विभक्त हुआ अधिमात्रम, वो मात्रा में आश्रित तो होकर रहता है मात्रा निकाल देंगे तो ओम नहीं मिलेगा और उम तीनों नहीं होंगे तो ओम नहीं मिलेगा मात्रा में अधिकृत्य वर्त मात्रा को विषय करके बैठता है रहता है अधिमात्रम। अधिमात्र इसलिए अधिमात्र कहते ओमकार कथम प्रश्न हुआ कैसे मात्रा को आश्रय लेता है कहते आत्मा ये पाद आत्मा को जो चार पाद की चर्चा हो गई थी तृतीय मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र तक ये पाद ते ओंकार से मात्रा ये जो पाद थे आत्मा के ओंकार की मात्रा है अम और अमात्र चौथा मात्रा चतुर्थ मात्रा, मात्रा ये आत्मनो आत्मनो ये पाद आत्मा के जो पाद हैं चार पाद हैं ते ओंकार से मात्रा ओंकार की मात्राए हैं है कहा एक नंबर की टिप्पणी ओंकार से मात्रा यदि अनंतरम याश्च ओंकार से मात्रा ता आत्मा पादा इति अनुरोधात अपेक्षितम दृष्टि या पाठ कुछ अपेक्षित है मूल के अनुरोध से कहते हैं मूल में कहा था पादा मात्रा मात्रा से पादा भाष्य में केवल पाद को मात्रा बोल दिया और बाकी मात्रा को पाद नहीं कहा है भाष्य में इसलिए टिप्पणी का लिखते हैं ओंकार से मात्रा जो भाष्य में है जो आत्मा के पाद है ओंकार के मात्रा है ये तो हो गया अब आगे ये इतना पाठ अपेक्षित है कहते हैं क्या है नाश्चम से मात्रा जो ओंकार में जो चार मात्राएं हैं ताह आत्मन मात्रा आत्मन पाद आत्मा के पाद समझना माना अभेद करना आत्मा में ओंकार में अभेद करना आत्मा के जो चार पाद हैं वो ओंकार के मात्रा से अभिन्न हैं और जो ओंकार के मात्रा है आत्मा के पाद से अभिन्न है ये ऐसा अर्थ निकाल रहा है कि मूल ग्रंथ के अनुरोध से ऐसा पाठ यहां अपेक्षित है कहा भाष्य में कहते हैं कास्ता कौन है वो मात्राएं जो आत्मा के पाद हैं कहा माने मात्रा स्त्रीलिंग में शब्द है कास्ता कौन है वो मात्राएं ये प्रश्न उठा जो आत्मा के पास ओमकार के मात्रा कहा तो ओमकार की मात्रा क्या है कौन है वो तो कहा अकार ओमकार यही तो है मात्रा अत्रा तो है, है और चतुर्था तो अमात्रा करके आएगा वो द्वादश मंत्र में आएगा तो था के लिए अमात्र शब्द आएंगे ये अकार उकार मकार इति यही कहा यही ये मात्रा ओमकार की मात्रा ये, ये। आ, उ यही मा, अकार माने अ मकार माने म मा। उकार माने उ ऐसा उमझना वर्णात्कार भारतीय व्याकरण में वर्ण कोई भी वर्ण से कार प्रत्यय लगाकर बोला जाता है स्वार्थन होता है कार लगने से प्रकृति में कोई विशेषता आ ऐसा नहीं समझना ठीक है देखें अध्यक्षरम इत व्याकर भाष्य था स्वयं आत्मा अध्यक्षरम कहा था उसकी व्याख्या करते अध्यक्षरम क्या चीज है अध्यक्षर स्वयं आत्मा अध्यक्षरम कहा वो अध्यक्षर क्या है तब कहते हैं अक्षरम अधिकृत्य विधान प्राधान्य न वर्णमाण अध्यक्षरम अक्षर को विषय बनाकर गिराने वाले को आत्मा को अध्यक्षर कहा जाता है क्या। माने माने अक्षरम अक्षर ओम, ओम भाषण अध्यक्ष जो पादान प्राधान्य तो प्राधान आत्मा करके चर्चा की गई थी अब आत्मा को ओमकार रूप से चर्चा करनी है अभिधान प्राधान्य वर्णमान अध्यक्षरम शब्द की प्राधान्य है ओम वाचक है वाचक के प्राधान्य को लेकर के वर्णन किया जाने वाला जो आत्मा है वो अध्यक्षर कहलाता है इत्यत्र अक्षर प्रश्न पूर्वक अध्यक्षरम का अर्थ करते अक्षर अधिकृत वर्त वो अक्षर क्या है एक प्रश्न आएगा अध्यक्षरम जो अध्यक्षर पद है कि अक्षरम अक्षर क्या है ये प्रश्न उठा तद प्रश्न पूर्वक प्रश्न पूर्वक व्याख्या करते हैं प्रश्न है किम पुनस्ताद अक्षर भाष्य में ऐसा प्रश्न है तो उत्तर देते हैं ओंकार है। क्या है प्रश्न हुआ तो कहा ओमकार ओम ही है वो अक्षर आत्मा के पार जिसमें आश्रित है जिसमें आत्मा आश्रित है ओंकार है तस्वीरान्तर दर्शे थे दूसरा विशेषण भी है उसका क्या अधिमात्र ओंकार की एक और एक है क्या मात्रा में आश्रित है ओम का आत्मा आश्रित होगा ओम में और ओम आश्रित है अगर तीनों मात्राएं न हो तो ओम नहीं बनेगा ये दूसरा यही है विशेषण ये टीका तस् विशेषण्तरम दर्शय थी जो आत्मा से अभिन्न हुआ ओंकार है उसके दूसरा विशेषण भी दिखाते हैं कहा दो तीन की टिप्पणियां दो पे कहते हैं तश्य ओंकार अभिन्न से आत्मा ओंकार तो से अभिन्न आत्मा है उसके मात्राए दिखाना चाहते विशेषणांतरम माने अध्यक्षरत्व विशेषण तो अपेक्षा विशेषांतरम अध्यक्षर एक विशेषण तो हो गया उससे अतिरिक्त तो विशेषण भी है कहते क्या है तो अभिमात्र मंत्र मात्रम है, वो है। में अतिमात्र विशेषण है ठीक कहते हैं आगे तो हो गया स्वयं भाष्य स्वयं ओंकार पादश प्रभिबान अधिमात्र वही जो ओंकार जब प्रत्येक पादों के माध्यम से वर्ण किया जाता है का आत्मा के पादों के रूप से तो उस, उसको कहेंगे अधिमात्र बोलेंगे चार मात्राएं लेनी पड़ेगी उसकी तब आत्मा के चार पाद के साथ में सामंजस्य होगा तीन तो मात्राएं है और एक अमात्र है ऐसा होगा ये कह रहे हैं स्वयं ओंकार पादश पादश ये सस प्रत्यय होता है तद्धित में होता है सस बहुअल्प अर्थात छस कारका परेशानी तद्धित बहुत अर्थ बताने के लिए अथवा अल्प अर्थ बताने के लिए एक सस प्रत्यय लगता है कारक होता है विकल्प से होता है सस प्रत्यय सूत्र है व्याकरण में ये सस वह है मान पाद पाद करके ये अर्थ आएगा इसका एक पाद नहीं पाद पाद करके व्याख्या करने पर ऐसा था पाद पादश बहुश धन्यवाद भूरिशाह धन्यवाद आदि बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूं तो भूरिशह बोलते हैं शस् प्रत्य लगा देते हैं व्याकरण तो स्वयं ओंकार पादशह प्रभित जवान है वो ओंकार जब आत्मा के पादरूप से विभक्त होता हो तो अधिमात्र उसमें मात्रा बताना पड़ेगा क्योंकि आत्मा के चार पाद हैं तो उसके भी चार मात्राएं दिखानी पड़ेगी अधिमात्र मात्राम अधिकृत बर्तते इत्यादि वो ओमकार मात्रा में विषय बना करके रहता है चार मात्राएं उसमें आश्रित है इसलिए अधिमात्र कहा जाता है यह कहा ठीक टीका में आत्मा ही पादशो विभज्यते आत्मा प्रत्येक पाद के द्वारा विभक्त होता है जागृत स्थान इत्यादि करके वैश्वान आदि शब्दों से जो कहा गया था आत्मा ही पादशो में चार पाद में विभक्त है आत्मा विभाजित किया जाता है आत्मा का मात्राम अधिकृत पुनर्वंकारों और आत्मा तो चार पादों में विभक्त होकर रहता है जागृत स्वप्न सुशुद्धि तुरी अवस्था को लेकर के चार पाद में विभक्त है आत्मा चार अवस्था आदि को लेकर चार नाम है इस प्रकार ओंकार भी मात्रा में विषय बनाकर रहता है उसके भी चार होंगे तो मात्राम अधिकृत पुनर्वंकारों विष्ठ थे ओंकार भी व्यवस्थित होता है मात्रा में आश्रित होकर के व्यवस्थित होता है आत्मा पाद में आश्रित है और ओंकार मात्रा में आश्रित है ये स्थिति है तत्क पादशो विभच्यमश अतिमात्रत्व पृछति ये शंका है आत्मा तो पाद में विभक्त होकर के बैठा हुआ है और ओमकार मात्राओं में आश्रित दो करके बैठा है तो फिर उसका अब यहां कैसे कहेंगे तत्क कथम से विभाज्यमान से अधिमात्र तो आत्मा के पाद से विभाजन करने पर वो अधिमात्रा हो जाता है ओमकार कैसे होगा ये पृछती ये पूछता कथम करके पूछा उत्तर देते हैं आगे ठीक में पादानाम मात्रा नाम से देखो आत्मा के पाद और ओंकार के मात्रा में एकता यहाँ ये यह एकता दिखाएंगे यहाँ विश्व का आकार के साथ एकता दिखाएंगे तैजस का पुकार के साथ एकता दिखाएंगे और प्राग्ञ का मकार के साथ एकता दिखाएंगे अतुरीय तो यहाँ कोई अवस्था विशेष तो है नहीं तो वो तो केवल इनके पूर्वोक्त कथन के कारण उसका नाम दिया गया था चतुर्थ करके कहा था वैसे यहाँ भी अमात्र जो होता है उच्चारण होने, उच्चार होने के सम्बन्ध मकार के उच्चारण होने के बाद में चुप चुप हो जाएगा उष्टबंद हो जाएगा मात्र ओंकार माना जाएगा उनके एक एकता होगी उनकी ये दिखाना है पादानाम नाम नाम से एकत्व पाद ओंकार के जो पाद हैं वो आत्मा के ए, आत्मा के जो पाद हैं ओमकार के मात्रा हैं और ओमकार के जो मात्रा है वह आत्मा के पाद एकत्वाद एक होने एक एक एक से ये तद अविरुद्धम इसलिए यह विरोध नहीं होता है आत्मा पाद स विभक्त होता है ओंकार मात्राओं से विभक्त होता है फिर भी दोनों की एकता हो जाती है क्यों एक दोनों दोनों में माना जाता है आत्मा के जो पाद हैं ओमकार के मात्रा है जो ओमकार के मात्रा है आत्मा के पाद है यह समझना कहा में था आत्मनो ये पादाह ओंकार से मात्रा आत्मा के जो पाद हैं वो ओमकार के मात्राए हैं और आगे त्रिप्पणी ने बोल दिया आगे जोड़ना ये ओंकार से मात्रा या मात्रा ता आत्मा इसे जोड़ना कहा तो कास्ता प्रश्न हुआ था कहा अकार औकारो मकारि मकार उकार मकार ऐसा एक आग। अब आगे सादृश्य दिखा करके एकता करते जाते हैं जो विश्व है उसका आकार के साथ एकता दिखाना है इसके लिए नवम मंत्र है जागृत स्थान हो वैश्वार प्रथमा मात्रा आपतेर आदि भक्वात्मा पोति ह वै सर्वान्माश्च ये वेद जागृतस्थ वैश्वाणरोंकार प्रथमा मत्र आदिमत्वाद आदि आप कामान सर्वान कामान जय जय आदिश्चवी कुछ उपासना बता दें उपास उपासना माने आकार और विश्व की एकता करके जो चिंतन करता हो उसको फल बताना चाह रहे हैं फल मिलता है कहते हैं माने यह है अर्थवार देना खाली और नहीं बोलना है आपने और खाली विश्व भी नहीं लेना है बोलना तो तीनों मात्राओं का ही है ओम ही बोलना है किन्तु ये अर्थवाद है माने एक एक वर्णों के उच्चारण में भी अगर चिंतन करता हो तो फल है और सारे वर्णों का चिंतन लेता हो एक साथ तो क्या फल नहीं होगा अर्थवाद वाक्य है जो आ रहे हैं प्रशंसा के लिए मान एक, एक मात्रा के चिंतन में भी ऐसा फल है तो पूरे तीनों मात्रा लेकर के अगर ओम की उपासना करता हो आत्मदृष्टि से तो कितने बड़ा फल होगा यह कहने के लिए जागृत स्थान हो वैश्वाणर जो जागृत स्थान वाले को वैश्वान कहा था जागृत स्थान सप्तांग प्रथम पाद ऐसा आत्मा के बारे में कहा था तृतीय मंत्र में कहा था जागृत स्थान जागृत स्थानमश्य स सा जागृत स्थान मान जागृत अवस्था जिसकी है जिस आत्मा की है विश्व की वो विश्व को कहा स्थान है उसी को वैश्वाणर कहा वो वैश्वाणर आत्मा है मानस्य को समष्टि से अवैध करके कहा था विराट रूप से कहा था वैश्वाकर समस्त थूला विमानी, उसको वैश्वान कहा जाता है जागृत अवस्था और और थूल प्रपंच जितने भी है और उसमें अभिमान करने वाला यह आकार स्वरूप है ओम में जो आकार है उसका इतना बड़ा क्षेत्र है स्थूल प्रपंच में अभिमान करने वाला अभिमानी जिसको विराट बोलते हैं और स्थूल प्रपंच जितने हैं यानी पंचीकृत जितने भी हैं पंचीकृत बूत और उनका कार्य जितने भी हैं पृथ्वी तो जलतेज वायु आकाश और उसका कार्य शरीर आदि जितने भी हैं और उसका अभिमानी आत्मा और जागृत अवस्था तीन मिल जाते हैं उसका नाम आ होता है ये कहना चाहते हैं जागृत स्थान वाला जो आत्मा वैश्वागर है वो उसको आकार समझना ओम में आया हुआ जो अ है प्रथम है यहां भी वैश्वारत प्रथम है आत्मा के गिनती में प्रथम आए वैश्वारत और ओमकार के जो मात्रा की गिनती करते हो आकार प्रथम होता है प्रथमा मात्रा वो प्रथमा मात्रा है आकार स्वरूप है प्रथमा मात्रा है जागृत स्थान वाला वैश्वार को समझना ये बात के चिंतन करना कहा कहते हैं सादृश्य लाने के लिए दूसरे को दूसरे समझने के लिए कोई सादृश्य की आवश्यकता है बिना सादृश्य का दूसरे को दूसरा कहना बनता नहीं हाँ। माने आत्मा के वैश्वान आत्मा को असमझना है तो कोई ना कोई सादृश्य चाहिए जैसे चंद्रमुखी आदि बोलते हैं कन्या है चंद्रमुखी कह देते हैं क्या सादृश्य है चंद्रमा की सादृश्य इसमें है जैसे चंद्रमा में आह्लाद है सौंदर्य है और प्रसन्नता है देखने पर प्रसन्न होता है वैसे इसके चेहरे में है इसलिए इसको चंद्रमुखी कहना चंद्र इव मुखम ये चंद्र सादरी से मुख है इसकी इसलिए चंद्रमुखी कहा जाता है तो किसी को अन्य को अन्य बोलने में अन्य शब्द बोलने में सादृशी की आवश्यकता है तो यह वैश्वर् आत्मा को आकार समझना है ओम में से आ समझना उसने क्या सादृश से प्रश्न उठता है तो सादृश बताते हैं आप ते एक सादृश्य है व्याप्ति है आकार संपूर्ण शब्द जगत में व्याप्त है अकारों में सर्वाभाग कैसे स्तृती जितने भी है, शब्द जगत है वो क्या है है, ऐसा आता है व्याप्त है शब्द जगत में और अर्थ जगत में सारा व्याप्त है समझती है, विराट है वो एक आप तेर आपती व्याप्ति सामान्य सादृश है दोनों में समान धर्म दिखाई पड़ता है इसलिए वैश्वाल को असमझना समझ के उपासना करना एक आप तेर आपने व्याप्ति व्यापकता दोनों में है और दूसरे है आदि आदिपत अथवा जो आत्मा के पादों की गिनती करते हैं तो सबसे प्रथम पर, कौन है वैश्वाल तो आदि वाला है वो आदिपत आदि, आदि अस्तित्व आदि वाला, वाला प्रथम है वो और ओमकार के मात्राओं की चर्चा करते हैं तो आदि कौन है अ है जैसा दृश्य है या तो व्याप्ति सादृश्य है दोनों में व्यापकता अथवा दूसरा है आदिमत्वादा प्रथम है आत्मा के पादों की गिनती में ये जो वैश्वान है प्रथम होता है और ओमकार के मात्रा की गिनती में आकार प्रथम होता है आदिमतवार आदिमान होने से मतलब प्रथम होने से प्राथम्य है दोनों इसलिए ये वैश्वानर को आकार समझना जागृत स्थान वाले कहा अब इसका फल बताते एक मात्रा के चिंतन है एक पाद एक मात्रा समझना वैश्वान आत्मा को और समझ रहा ओमकार के घटित जो वर्ण है और समझ रहा इसका फल बता दे उपासक को क्या फल है आप सर्वान कामान भवती। या आदि कहा सर्वान कामान आप हाँ प्रसिद्ध है जो विषय चाहे उसको मिल जाएगा काम में अंत्य विषया सभी विषयों को प्राप्त कर लेगा जो चाहेगा आपनोति प्राप्त प्राप्त करता है और आदि काम आदि भगवती सभी जनों में प्रथम भी होगा वो हो। सभी जितने मनुष्य आदि हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होकर चलेगा प्रथम गिनती में आएगा आदिष्ट भगवती सभी प्राथम में प्राथमिका वो हो। ऐसा होगा इसकी उपासना से क्यों प्रथम प्राथमिक उपासना करता है व्याप्ति की उपासना करता है इसलिए सभी कामों को व्याप्त कर लेता विषयों को प्राप्त कर लेता है और आदि होगा सब अग्रगण्य होगा यह फल पता यह एवं उपास है यहां पर बेदकार था उपास उपासना करता है यहां जानता है नहीं उपासना करता है तो मंद अधिकारी के लिए प्रसंग छड़ा हुआ कहा मात्रा नाम से मध्य विस्वाख्य विशेष अकार विशेषत्व ने कहा थी पाद चार है ध्यान दे रहा है आत्मा के चार पाद हैं इधर ओंकार की भी चार मात्रा है अमात्र मिला उ म और एक मात्रा करके द्वादश मंत्र में आएगा उसकी चर्चा होगी पादान मात्रा ना उधर पाद भी चार हैं इधर मात्राएं भी चार हैं इनमें से विश्वाख्य विशेष नामक पाद है आत्मा के वैश्वि जिसको कहा था विश्व नामक प्रथम पाद है जो आत्मा की विश्वाख्य विशेष्य अकार ने मात्रा में प्रथम वाले को लेना अकार विशेष समझ रहा उसको जो विश्व नामक पाद है आत्मा के उसको ओंकार के तो प्रथम मात्रा है आकार वो ये नियमन करते हैं यही कहना चाहिए ये कहा इसलिए भाषण में कहते तत्र विशेष नियम क्रिय थे इन मात्राओं में पादाओं में विशेष नियम सबको सब कुछ नहीं समझ समझना तत्त को समझ रहा प्रथम पाद आत्मा के जो होंगे बैश, जिसको वैश्वागर कहा वह आकार के साथ में एकता करना और द्वितीय पाद को उकार के साथ करना ऐसा आगे बताएंगे तृतीय पाद को मकार के साथ करना इत्यादि चर्चा करना यह नहीं कि कहीं का कहीं नहीं करना ठीक है भाष्य में कहा तत्र विशेष नियम कृत्य उसमें से उन पादों में और मात्राओं में से क्या करेंगे विशेष नियम किया जाता है विशेष नियम क्या है तत्त पादों का तत्त तत मात्रा के साथ अन्य के साथ नहीं ये विशेष नियम क्रिय थे क्या विशेष नियम है मैं तो कहते हैं जागृत स्थान बहुवरी समास जागृत स्थान अच्छा। जागृत स्थान है जिसके किसकी है वो वैश्वान वैश्वान को जागृत स्थान जैसे पीतांबर होता है स पीतांबर इसी प्रकार जागृत स्थान वाला तो जागृत स्थान कहा गया अच्छा। बहुवरी समास जागृत स्थान जागृत स्थान यह जो जागृत स्थान वाला है कौन जो वैश्वानर है स ओंकार अकार प्रथमा मात्रा जो ओंकार में जो प्रथम मात्रा है अ तो वो अ है यह समझना जागृस्थान वाला जो वैश्वानर है वो अ है ओंकार में जो प्रथम मात्रा है तो प्रथमा मात्रा अकार तो अकार है ऐसा समझना के न सामान्य न्या देखो भाई किसी को किसी दूसरे के शब्द का प्रयोग करना है आत्मा के वैश्वानर आत्मा को ओम का अकार समझ रहा है तो क्या तो सादृश्य है इसमें सादृश्य के बिना दूसरे को रूपांतर से बोलना नहीं होता सादृश्य चाहिए दोनों में रहने वाला धर्म क्या है तो धर्म दोनों का धर्म आ जाए तो गौण प्रयोग होता है दूसरे को दूसरे बोलना कि ना सामाने, ना सामाने कि कि के सामान्य सामान्य माना सा किस सादृश्य के माध्यम से वैश्वाणर को अकार समझना है क्या सादृश्य है दोनों तो दूसरे के साथ क्यों नहीं करते एकता वैश्वाणर को उकार के साथ क्यों नहीं करते मकार के साथ क्यों नहीं आकार के साथ ही क्यों क्या सादृश्य है इनमें सामान्य ना सामान्य मन सा क्या सादृश्य है ये दोनों में प्रथम भाग में और प्रथम मात्रा में क्या सादृश्य है ये प्रश्न उठा तो आह उत्तर देते हैं कहते हैं क्या आपतेर आपतीर व्यापतिर आकार सर्वाभागता आपतेर, आपतेर सामान्य आपती व्याप्ती व्यापकता इधर आकार जो होता है संपूर्ण शब्द जगत में व्यापक है आकार सर्व शब्द जगत में व्यापक है और जो वैश्वानर है अर्थ जगत में विषय जगत में व्यापक है विराट है व्यापक है आप तीर आपतीर माने व्याप्ति आपती अर्थ है व्याप्ति आकारेणा सर्वाभाग व्याप्ता कहते हैं जितने भी बाणी होती है आकार से व्याप्ता है वाणी मानी शब्द जितने शब्द उच्चारित होते हैं आकार होगा उसमें आकार से व्याप्त है आक... क्यों श्रुति देते हैं अकारोवई सर्वाक ऐसी श्रुति है ये बई प्रसिद्धि अर्थ है देखो आकार ही संपुक्त जितने भी बाक जितने भी शब्द होते हैं वो आकार ही है ऐसा कहा है अकारो गई सर्वाक ऐसा स्त्रुति है ऐसी स्तुति होने से तो यहां पर व्यापकता आकार की व्यापकता है ओंकार की तो प्रथम मात्रा की तथा वैश्वर्ण जगत वैसे वैश्वर्ण से जगत व्याप्त है क्यों समी है विराट रूप में है वो और वैश्वान उसको कहा जाता है थूल प्रपंच जितने भी हैं पंचकृत भूत और पंचकृत भूतों का कार्य ये पंचकृत भूत नहीं है पंचकृत भूत का कार्य है पांच भूत मिल बना है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वो पंचीकृत भूत में है उसका कार्य यह है शरीरादि गृहादि ये कार्य है तो पंचीकृत जगत और उसका कार्य जितने भी है पंचीकृत पांच भूत और उसका कार्य एक और जागृत अवस्था दो और उसके अभिमानी इसको कहते हैं वैश्वान ये वैश्वान है उसको ओंकार के साथ मिलाएंगे तो आकार है वो ये कहना है तथा वैश्वान जगत का जैसे आकार से शब्द जगत व्याप्त है अकारोव सर्वाभाग कहा उसी प्रकार वैश्वान जो आत्मा है जो आत्मा का प्रथम पाद में आता है उससे संपूर्ण जगत अर्थ जगत व्याप्त है सब कुछ विराट में है जो विराट रूप का दर्शन होता है तो यही होता है सब कुछ उसी को समझ रहा परमात्मा का स्वरूप तो समझ रहा यह विराट दर्शन है तो वैश्वा जगत वैश्वा नर्ष्य उसी प्रकार जगत व्याप्त है क्योंकि जो व्यष्टि होता है माने जो भी जगत है वो वैश्वानुरूपी है व्यष्टि जो होता है समष्टि से बाहर नहीं जा सकता दस रुपया बीस रुपया पचास रुपया जो भी होगा सौ के अंतर्गत ही होंगे सौ यदि होगा तो दस भी है पचास भी है बीस भी है जो भी है अधिक संख्या में न्यून संख्या समावेश हो जाती है ठीक ये यहां सादृश से दिखा रहे हैं आपते आपते आपती व्यापकता आकार से सारा शब्द जगत व्याप्त है और वैश्वान से अर्थ जगत व्याप्त है क्यों छांदो के गए पंचम अध्याय में वैश्वान से संपूर्ण जगत को व्याप्ति दिखाई है वैश्वान रूप से जो आत्मा की उपासना बताते हैं पशुपति कही कही जो बताते हैं उसमें आया तस्य हवा ये तस्य आत्म वैश्वान से इत्यादि आया है तुमने जो उपासना की ना तो देवलोक को कहा था देवलोक की उपासना करता हूं, उपासना करता हूं कहा था, ने कहा, तो उसको कहा तो अरे बाबा वो तो उसका शीर है वो पूरा वैश्वान कहा है वो? वो तो ये हो गया, पूरा नहीं है ऐसे ऐसे पशुपति कही कही बोलते हैं वहां तस् है तस्या, तस्या आत्मा उस आत्मा का जिस वैश्वान आत्मा की चर्चा में प्रसंग है उस आत्मा का वैश्वान रहस्य मुर्दाए सुते सुतेजा जो है वो माने अत्यंत तेजस्वी दिवलोक जो है वो तो मुर्दा है, शीर है उसका वो पूरा वैश्वान आत्मा नहीं है एक अंग है एक अंग मनुष्य नहीं होता खाली शीर मनुष्य नहीं कहेंगे ना हाथ को मनुष्य कहेंगे पूरा अंग होगा तो मनुष्य कहलाएगा तो वहां भी छह अंग चाहिए वहां शीर से लेकर के पैर तक तब तो वैश्वानर बनेगा छांदो में प्रसंग है तो ये वैश्वानर से जगत व्याप्त है छांदों को भी दिखाया दिखाया इत्यादि मंत्रों में दिखाया है वो वैश्वाण आत्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है कुछ छूटने वाला नहीं वहा पूरा जगत आ जाता है वैश्वाण उपासनादिशे कहते हैं अभिधान अविधे और एकत्र अबोचामा देखो भाई शब्द और अर्थ का हमने अवेध बताया द्वितीय मंत्र भाष्य में बार बार बोले अबोचाम हम अवचाम हमने कहा यह बात बताई भाष्यकार कहते हैं ये बहुवचन है वह अवचाम उत्तम पुरुष बहुवचन हमने ऐसा कहा क्या कहा अविधान और अविधेय एक में एकता है शब्द और अर्थ में एकता है अर्थ या आत्मा है शब्द ओम है दोनों की एकता है यह हम द्वितीय मंत्र के जो भाष्य में वहां पर चर्चा है मैंने सर्वी ब्रह्म इत्यादि जो भाष्य उसकी भाष्य चला उस भाष्य में हम कह चुके हैं कहा अविधान अविधेय और एकत्व अविधान माने शब्द है ओम और अविधेय माने होता है आत्मा इसका ओम का विषय आत्मा दोनों का एकत्व चाह अबोचा एकत्व हमने कहा है पहले हमने द्वितीय मंत्र के भाष्य में देखा एकत्व सिद्ध करके आए हैं पहले अब क्या सादृश्य होगा दोनों पता कहा था तो एक तो हो गया एक सादृश तो बता दिया व्याप्ति है व्यापकता है दोनों में आकार से शब्द जगत व्याप्त है और वैश्वानर से अर्थ जगत व्याप्त है एक सादृश से बताया दूसरे सादृश से भी बताया था आदि ऐसा कहा था आदि वाला है ओंकार में देखते हैं तो प्रथम कौन है और, और आत्मा के चारो पादों में जब देखते हैं तो प्रथम वैश्वान यही है दूसरे वाला व्याप्ति दिखाते हैं अश्य इति, आदि अश्य विद्यते आदिपत मथुप प्रत्यय आदिमत्वादार आदि शब्द से मथुप लगाना आदि वाला जैसे गोबान आदि बोलते हैं उसे आदि वाला मथुप लगाना है आदि अश्य विद्यते आदि जिसकी है प्राथम में जिसकी है उसको आदिवत कहा जाएगा जैसे धन जिसके पास हो उसको धनवान या धनी बोला जाता है आदि जिसके पास हो प्रथम मात्रा जिसके पास हो उसको आदि कहा जाएगा आदिवत आदि राष्ट्र विद्यते ये मतुप के लिए बिग्रह दिया है तदस्य मतुप ऐसा सूत्र आता है व्याकरण में दो अर्थ में मथु प्रत्यय होता है वो जिसका है अथवा वो जिसमें है जैसे धनवान आदि बोला जाता है ना धन के स्वामी जो मालिक होगा वो धनवान कहलाएगा अथवा गौशाला भी धनवान हो जाएगा वहां धनवाला मानी तिजोरी जो है वो धनवान है वहां धन है मालिक उसके स्वामी दोनों को दामान बोला जाएगा गोमान भी ऐसे ही है व्यक्ति भी हो सकता है गाय का स्थान भी हो सकता है गाय जहां रहती होगी गोमान हो जाएगा, व्यक्ति भी हो सकता है दो अर्थों में होता है तदश्य अस्ति, तदाश में अस्थि दो अर्थों में मतलब होता है वो इसका है या वो इसमें है ऐसे अर्थ में है ये यहाँ तदस्य अस्थि दिखा रहे हैं आदि रस्य विद्यति इसके आदि है जिसके आदि हो उसको आदिमान कहते हैं इति आदि आदिपत आदिराश्य विद्युत आदि आदिपत आदिपत हो गया यथिव आदिपत अकाराख्यम अक्षर तथा भवेश्वर जब ओंकार के मात्रा में देखते हैं तो आदिपत है आदि वाला है कौन अकार है प्राथम्य है उसने यथाएव आदिपत अकाराख्यम अक्षरम जो अकार नामक अक्षर है ओम अक्षर का जो एक मात्रा है अ आदि वाला है पर प्रा, प्राथम्य है उसमें मात्राओं में प्रथम है वो ठीक इसी प्रकार उसी प्रकार वैश्वान वैश्वान भी वैशाही है क्यों आत्मा के पादों में प्रथम है वो वैश्वान तस्मा अथवा यह दूसरे सादृश्य ले लो बा पहली एक सादृश्य बताया है चुके हैं व्याप्ति आप तेर कहा था एक व्याप्ति हो चुकी इसलिए बा लगा रहे अथवा यह सादृश्य दूसरा सादृश्य है, है आदिवक्त आदिभक्त सादृश्य का तस्मात बा ये सादृश्य के कारण तस्मात बा सामान्या सामान्य मान सादृश्य दो सादृश्य है दो में से जो भी हो सामान्या अकारत्व वैश्वान वैश्वान वैश्वान आत्मा अकार है उसमें आएगा धर्म अकारत्व वैश्वान आत्मा को क्या समझना और समझना जि तद एकत्व विदा फलम आ जो एकत्व समझता हो उपासना करता हो उसके लिए फल बताता है माने उपासना तो ओम का ही करेगा खाली अ की उपासना नहीं होगी या अर्थवाद वाक्य है एक एक वर्णों के चिंतन करने से भी ऐसा फल मिलता हो तो पूरे वर्णों को मिलाकर के चिंतन करता हो तो क्या फल नहीं मिलेगा यह अर्थवाद के लिए चल रहा है ओंकार की प्रशंसा के लिए माने उपासना तो ओम का ही होना है खाली अ का उपासना नहीं खाली ऊ का भी नहीं या अर्थवाद वाक्य है तदेकत्विधम विधा फल माह उस एक विधा उसका जानने वाले उपासन का फल बताते हैं क्या है आपनोतिहा सर्वानु कामा आदि प्रथमश्ची महताम एवं वेद यथोक् एक वेद एक आपनोति है सर्वानु कामान जितने भी विषय है कामा काम विषया जितने भी विषय है भोग्य वस्तु है जो चाहे सब उसके पास नहीं जाएंगे आपनोति हई सर्वानु काम सबको प्राप्त कर लेता है जितने भी विषय सबको प्राप्त करता है और आदि ही स भवती आदि माने प्रथमश्च भवती और प्रथम भी होगा वो एक तो संपूर्ण विषय प्राप्त होगा जो चाहेगा वो मिल जाएंगे दूसरे बाद प्रथम होगा आदि होगा महातान महापुरुषों में आदि होगा यह नहीं कि चोर गुंडों में आदि नहीं ये हाँ। पद से मजरा महापुरुषों में आदि होगा प्रथम होगा माना महापुरुषों की गिनती में सबसे पहले गिनती उसकी आएगी ऐसे हैं महतान भाषाकारगत है महापुरुषों में उसकी सबसे प्रथम महात वेद देखो विध धातु होता है ज्ञानार्थक धातु ज्ञान होता है विध ज्ञानी किंतु यहाँ पर उपासना अर्थ में विध धातु ये कहते हैं टिप्पणीकार कहते हैं उपा वेद उपास वेदकार उपास उपासना करता है चिंतन करता है आत्मा जो वैश्वान रह है प्रथम पाद आत्मा का है उसको आकार के साथ में एक मान के उपासना करता है तो उसका फल यह है दो फल होगा यह तो जो विषय चाहे वो मिलेगा उसके सामने आएंगे और दूसरा होगा महापुरुषों में प्रथम अग्रगण्य होगा अग्रगण्य होगा ये कहा किसको मिलेगा यथोक्तम एक करता यहम भेदा करता जो बताए गए तरीका के जो यथोक्ता है एकता आत्मा के प्रथम पाद और उपकार प्रथम मात्रा को एकता को समझने वाले के लिए फल है थीका। थीका सके। विश्व विश्वअकार सादृशे सती आरोप शक्यम अन्य सत्यव तस्पर्शनाथ आरो तद आरोप प्रयोजक सादृशमित पृछति पूर्वादी के एक शाह करता है पूर्वादी भाई कि विश्व और आकार के एक जो कहा जाना है आकार और विश्व एक है कहना है विश्व को आकार रूप में समझ रहा है ये कहा विश्व अकार आत्मा का जो प्रथम पाद विश्व है और उसकी प्रथम मात्रा आकार है ये दोनों का एकत्व तो, सादृश्य सती आरोप सक्यम यदि सादृश्य हो दोनों में एक समान धर्म हो समान धर्म को सादृश्य कहते हैं सादृश सती एक सादृश्य सती आरोप एकत्व का आरोप तब किया जाएगा आत्मा को ओम का आकार समझ रहा है तो दूसरे को दूसरा समझ रहा है जैसे शिंभो माण माणव का बोल दिया जाता है ये बच्चा शेर है बोलते हैं जो शब्द तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति जानता है ये शेर नहीं है और बच्चा भी नहीं मानता कि मैं शेर हूं नहीं मानता गौण प्रयोग है वो क्यों शेर का कुछ धर्म इसमें है सूरत क्रूरत् तो, तो होने से इसको हाँ सिंह माणव गरे ये तो शेर है ऐसा बोलते हैं अग्नि निर्माण पर बोलते हैं ये तो आग है ये बालक ये बालक आग है आग है क्या जो शब्द प्रयोग कर रहा है आग समझ के कर रहा है गौण प्रयोग होता है सादृश्य के कारण होता है माने जैसे अग्नि तेजस्वी होता है वैसे बालक तेजस्वी है इसलिए अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो सदस्य जब प्रथम मात्रा है विश्व उसको अकार समझना है तो क्या सादृश्य दोनों में है ये शंका है विश्व आकार एक तुम सादृश्य सती आरोपित सक्यम सादृश्य होने पर ही आरोप किया जा सकेगा मान विश्व आकार नहीं आकार से अतिरिक्त है उसको आकार समझने के लिए सादृश चाहिए सक्यम तभी हो सकेगा अन्यथा सत्यवत तस्वीन आरोप दर्शना अन्यथा हो तो इसमें आरोप किया जाएगा दूसरे में हो जैसे सूरत तो कहा है शेर जंगल के शेर में है तो इसमें आरोप होता है बालक में आरोप होता है बोल दिया जाता है अन्यत्र होना चाहिए धर्म वो धर्म का यहाँ आरोप होता है अन्यत्र सत्यव अन्यत्र होने पर ही तस्मिन आरोप इसमें आरोप दिखा जाता है तथा किम तद आरोप प्रयोजक यहाँ पर विश्व को जो आकार मानना है इसमें आरोप का जो प्रयोजक सादृश्य क्या है ये प्रश्न आता है जो आरोप करना है जो विश्व है उसको असमझना है मानना है उसमें आरोप का प्रयोजक क्या है प्रेरक क्या है वह सादृश्य क्या है ये प्रश्न है चार की टिप्पणी तस्मिन की सादृश्य हाँ सादृश्य उसमें तभी लाया जाएगा जो अन्यत्र हो ये कहा शंका ये गयी सादृश्य के बारे में पूछता है के न सामान्य ने इत्या क्या सादृश्य हमारा दोनों में जो विश्व को अकार समझ रहा है कहा क्या सादृश्य विश्व में अकार में ये प्रश्न उठाया के इत्यादि कहा सामान्य उपन्यास पराम श्रुति बता रहे थे तो सामान्य के कथन करने वाली श्रुति को अवतरण देते हैं श्रुति बोलती है सादरी से दोनों के लिए सादरी से बोलने वाली श्रुति है अकार हो गई सर्वाग तुते दोनों के सादरी से बताने वाली श्रुतियां हैं दोनों के व्यापकता दिखाती है ये कह रहे हैं सामान्य उपन्यास पलाम सामान्य को कथन करने वाली श्रुति ही श्रुति अवता रहे श्रुति को ही लाते हैं श्रुति लाकर ही सादरी बताते हैं विश्व आत्मा की और आकार मात्रा की कहा आह सिद्धांत आह आपतेर एक शादी से आपती व्याप्ति आकार में व्यापकता है और विश्व में भी व्यापकता है इसलिए ऐसा किया जाता है वो शादी सलाह कर आपतेर भाषा ने कहा आप तेर आपते माने व्याप्ति आप तेर व्याप्ति आप माने आपली धातु से तीन प्रत्यय करके आपती बनाए उसका अर्थ बी लगाएंगे तो व्याप्ति हो जाता है प्राप्ति व्यापकता आकार सर्वा भाग व्याप्ता ये कहा आकार के द्वारा सारे शब्द जगत बाग मानी शब्द जगत जितने व्याप्त है आकार तो कैसे आकार से सारे जगत व्याप्त होगा शब्द जगत तो क्या है श्रुति है आकार हो गई सर्वा भाग ऐसा श्रुति है ये सारे जो वाणिज्य होती है वो आकार है ऐसा कहती है श्रुति ये कहा ठीक व्याप्ति में आकार से श्रुति उपन्यासरा व्याल्ति व्याप्ति को ही दिखाते हैं आकार की जो व्याप्ती है वो दिखाते हैं श्रुति के माध्यम से दिखाते हैं आकार व्याप्ता इत्यादि का अध्यात्म के और एक पूर्व उत्तम देखो दीप्तीय मंत्र के भाष्य में कहा था व्याख्या करते समय में अध्यात्म और अतिदे में यह विश्व से आया था वहा वैश्वाण रहा चतुर्थ पदा करके आदि कहा अंत में जाकर एक विश्व की चर्चा में वैश्वान शब्द दे दिया तो क्यों कहा यह सब पूछा गया था तो यह अध्यात्म जो विश्व है वो अधिदैव जो वैश्वान रह उसके साथ अभेद करके कहा एकत्र होता है जो पहले कहा था एक कह रहे है। अध्यात्म अधिदेविक और अध्यात्म और आदिदैविक है दोनों मान विराट जो है आधिदैविक है और ये जो विश्व आत्मा व्यष्टि है एक एक शरीर में अभिमान रखने वाले को बिना विश्व बोला जाता है तो दोनों का एकत्व तो जो है पूर्वम उत्तम दोनों एक ही है जो व्यक्ति होता है समि से भिन्न नहीं हो पाता एक ही है करके कहा था पूर्वम उत्तम द्वितीय मंत्र के भाष्य में कहा था ये बात भाष्यकार द्वितीय मंत्र भाष्य में कहा है उपे त्य स्वीकार करके विश्व से जगत व्याप्ति श्रुति अवस्तम्भे नष्ट ही वाय तो यहाँ विश्व की चर्चा है यहाँ आत्मा की जो गाली आत्मा को विश्व कहते हैं किंतु तो उसको वैश्वानर से अवैध करके वैश्वानर रूप से जगत व्याप्त है विश्व रूप से जगत व्याप्त नहीं है आत्मा एक शरीर में परिचिन आत्मा विश्व को व्याप्त नहीं कर सकता किस रूप से करेगा वैश्वाल्य रूप से अवैध दिखा करके कहा एक अविश्व से वैश्वाल से जगत व्याप्ति श्रुति अवस्थम्भे दर्शाई थी विश्व शब्द करता वैश्वर्ण समझ रहा है जगत व्यापक व्याप्त है ये श्रुति के सहारा लेकर ही बोलते हैं तस्य वाह ये तस्वैश से आत्म नमूव श्रुते छात्र है ये कहा तथा इत्यादि कहा था कि यश आकार से सभी पाणी व्याप्त है उसी प्रकार तथा वैश्वान जगत उसी प्रकार वैश्वान से जगत व्याप्त है जहां भी जो कुछ है वो विराट रूपी है विराट से अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा कहा था और भी बात है सामान्य द्वारा बाच्यवाचक और एकत्व आरोप्यम नवती तय एक तो प्राग एक तत्वादित तो ये दो सामान्य के द्वारा बाच्य और वाचक में एकत्व तो का आरोप करना ये बात यह सिद्ध नहीं करना है एक सादृश्य मिल गया दोनों में व्यापकता इसको लेकर के आरोप किया जाए यह नहीं समझ रहा उनमें दोनों एक ही है पहले सिद्ध कर दिया दीप्त मंत्र में ये कह नहीं द्वारा सादृश्य बलवत वाच्यवाचकोर एक आरोप्यम नवतीवाचक में एकत्व का आरोप्य नहीं अर्थ नहीं आता किंतु फिर कैसे आएगा एकत्व तयोर एकत्व से उप तत्व ये दोनों का एकत्व जो है माने विश्व और वैश्वान की एकता पहले कह दिया कहा द्वितीय मंत्र के भाष्य में है इत्या, अभिधान इत्यादि का अभिधान अभिधेयोक अभोचा भयम अवोचाम हमने कहा द्वितीय मंत्र भाष्य सर्वम यत ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा मंत्र के भाष्य में हम बोल चुके हैं भाष्यकार लिख रहे हैं भाष्यकार बोलते हैं कहाँ क्या पंक्ति लिखी हुई है भयम अवोचाम हम बोल के आए हैं कथन करके आए हैं ठीक है सामान्यन्तरम आह दूसरे भी सामान्य है एक तो व्याप्ति सामान्य है दोनों में व्यापकता शब्द जगत को व्याप्त करता है आकार और अर्थ जगत को व्याप्त करने वाला वैश्वान इसी के कारण से वैश्वान भैस, को कहा। और दूसरा दूसरे भी सामान्य है कहा सादृश्य है सामान्य अंतर दूसरे सामान्य भी है आदि विद्यु आदिपत यथिपत अकाराख्यम अक्षर इत्यादि जिसके आदि हो प्रथम में हो उसको आदिपत बोलते आदि वाला जैसे गाय को गोमान बोलते हैं आदि वाले को आदिमत बोलते हैं मतु आदि आदि मत, उसका आदि मत, मत कहा यथा यथाएव आदिमत अकाराक्षम अक्षरम जब ये वर्णों में देखते हैं मान मात्रा में देखते हैं ओमकार की मात्रा में तो आदि वाला कौन होता है अकार होता है और सबसे पहला है ठीक इसी प्रकार तथा वह वैसे आत्मा के पादों का जब चर्चा करते हैं सब तो सबसे पहले वैश्वर आता है इसलिए आदिमत्व सामान्य भी है इसमें भी है दूसरा सादृश्य आदिमत्व तो एक तो व्याप्ति दूसरा आदिमत्व तो एक तथे स्फुटो स्पष्टीकरण करते हैं तथा इत्यादि कहा तथे वैश्वाण रह इत्यादि टीका में उकारो बकार उभय अपेक्ष प्रथम पाठा देखो ओम में तीन मात्राएं हैं अ तो उ और म के अपेक्षा पहले पाठ आया किसका अकार प्रथम आएगा उकारो मकार से यदि उभयम अपेक्षा जो तो उकार और मकार के उच्चारण तो बाद में होगा ओम बोलने के लिए तो उसके पहले उन दोनों की अपेक्षा से प्रथम है अकार प्रथम पाठ आया आदिमत अकार तो से दृष्टि तो आदिमत तो आ जाएगा अकार में और विश्व से पुनः आदिमत तो। विश्व में तो कैसे आएगा तो कहते तय जैसा प्राज्ञो तेजस तो आत्मा को देखते हैं प्राज्ञ आत्मा को देखते हैं उसके दोनों की अपेक्षा से आदि है प्रथम है बैश्वा आद्य स्थान है पर कमान प्राज्ञा और तेजस और प्राज्ञा के अपेक्षा से आदि स्थान रहे कौन बैश्वाख विश्व इसलिए कहा आदि मत आ जाएगा कहा ठीक है उक्त से सामान्यतर से दूसरा सामान्य है इसका फल दिखाते हैं तस्मात इत्यादि का तस्मात असाम्य अथवा आदिवत वाला सामान्य होने से एक तो व्याप्ति है दूसरा आदि सामान्य होने से अकारत्वर को अकार समझना है सामान्य द्वारा तहुर्य उच्चते किसके लिए प्रयोजन क्या प्रयोजन इसका सामान्य सादृश्य के माध्यम से दोनों की एकता करना आत्मा का प्रथम पात विश्व और ओंकार की मात्राओ में आकार ये दोनों की एकता कर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा एकता किमर्थम सामान्य द्वारा तय तो इस प्रकार क्या प्रयोजन सिद्धि के लिए सादृश्य ला करके दोनों की एकता दिखा रहे हैं सार, या आप सामान्य लेकर कहते हैं कहा तो उच्चे आगे उत्तर देते हैं क्या तद विज्ञान से फलवत्त उसकी उपासना का फलशाली है फल है उसका उपासना करने से वो भी आदिमान होगा और जो चाहे वो उसके पास आ जाएंगे विषय आ जाएंगे फलशाई कर तो तो तो उस एक तो का फल कहते हैं उपासक का फल कहते हैं कहा क्या होगा फल तो कहा आप सर्वान कामान आदि ही प्रथम शवती इत्यादि माने सभी जो विषय चाहे वो विषय उसको प्राप्त होंगे और महत्म आदिश्य बहुत जो महापुरुषों में अग्रगण्य भी होगा वो ऐसा है एवं वेद इत्यादि कहा था ठीक है सादृश विकल्पादे व फल विकल्प दो फल बताया एक तो सभी कामनाओं को प्राप्त करेगा और दूसरा महापुरुषों में अग्रगण्य होगा दो फल क्यों दो फल कहा सादृश्य दो दो प्रकार के सादृश्य हैं आपती व्याप्ति और आदिमत तो सादृश्य जब विकल्प हो गए दो हो गए इसलिए फल भी दो हो गए ये कहा सादृश्य विकल्प आदि सादृश्य के विकल्प के कारण एक फलिकल्प है फल में भी विकल्प है दो ही फल है दो सादृश्य देखा दो फल है उसका ये कहा समय हो गया है क्या रखते फिर ओम भद्रमेवा भद्रम पश्य महा स्थिरंगेस्तुवाईसे मजे पैंजरायु